साथियों किताबें करते हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान ये इस अध्याय का दूसरा और अंतिम भाग तथा इस श्रृंखला की चौदहवीं कड़ी है अध्याय का शीर्षक है अनूठा प्रश्नपत्र अनैतिकता को रोकने के लिए बनाए गए प्रारंभिक कानूनों में सबसे ज्यादा दिलचस्प सम्राट लुई का मार्च सत्रह का कानून है इस कानून के मुताबिक वेशिया को गिरफ्तार करके तीन महीने तक सिर्फ रोटी पानी पर रखा जाता बाद में उस समय तक के लिए जब तक वे सुधर न जाएं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता इस मानवतावादी कानून में आगे चलकर और भी मानवतावादी सुधार हुआ जेल में ही वेशयाओं की चिकित्सा का प्रबंध किया गया चिकित्सा का खर्चा फौज के फंड में से आता सिफिलिस का तब तक चूंकि कोई कारगर इलाज नहीं था इसलिए यह सोच सकना कठिन है कि इस प्रबंध से वेशियाओं को क्या लाभ होता होगा फिर भी अगर वे दोबारा गिरफ्तार की जाती तो उन्हें और लंबी सजा मिलती एक बात जरूर है लोई ने सख्त मनाही कर दी थी कि उन्हें शारीरिक यातना न दी जाए न ही उनकी खिल्ली उड़ाई जाए उस जमाने के कुछ सिरफिरे लोगों का कहना था कि इस दया का एक खास कारण था वो ये की बादशाह लुई के दरबार में काफी वेश्याएं परकी हुई थीं और उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे घरानों के लोगों पर अपना जादू डाल रखा था इंद्रिय रोगों के खिलाफ संघर्ष में प्रगति का परिचय हमें फ्रांसीसी क्रांतिकाल के गणितज्ञ कार्नौट की रिपोर्ट से मिलता है सत्रह में कार्नौट ने देखा कि लुई के खेमे में लगभग तीन हजार औरतें हैं उसने सिफिलिस के आतंक को देखा उसने कहा दुश्मन के हथियार जितने लोगों को नुकसान करते हैं उससे दस गुना ज्यादा नुकसान सिफिलिस की बीमारी करती है चिकित्सकों की सलाह का तिरस्कार किया गया नेपोलियन के राज्यकाल में शारीरिक यातना के दिन कुछ कुछ फिर लौट आए इंद्री रोगों से पीड़ित औरतों के खिलाफ नेपोलियन ने कई हुक्मनामे जारी किए इन हुक्मनामों में कहा गया कि उन औरतों के बाल काट लिए जाएं, उनके मुंह पर कलौच पोत दी जाए और खुलेआम उनकी बेजती की जाए चिकित्सा संबंधी प्रगति फिर भी कुछ कुछ जारी रही कई जगहों पर तो स्थानीय अधिकारियों को इस रोग से पीड़ितों के लिए चिकित्सा केंद्र खोलने पड़े 1811 में जर्मन सेना के सबसे बड़े केंद्र रोस्टोक में चिकित्सकों का एक दल नियत किया गया ये उन पहले दलों में से एक था जो किसी निश्चित क्षेत्र की तमाम औरतों की जाँच पड़ताल के लिए नियुक्त किए गए थे विशेष महत्व की बात यह है कि इस दल को चिकित्सा संबंधी तमाम खर्चा बीमार औरतों के माता पिता या विचार के लिए कमरे उठाने वाले लोगों से वसूल करने का अधिकार था कुछ ही दिनों बाद इस सामाजिक बीमारी को रोकने के लिए राज्य की ओर ऐसी व्यवस्थित प्रबंध किए जाने लगे सन अठारह में प्रशा की पुलिस को हुक्म मिला कि जिन जिन लोगों पर सिफलिस का रोगी होने का शक हो उन्हें निगरानी में रखा जाए जब ये प्रयत्न भी असफल रहा तो प्रशा के मंत्रिमंडल ने और कड़ा कानून पास किया कानून ये पास हुआ कि बर्लिन के तमाम वेशाग्रह 18 महीने के भीतर भीतर बंद कर दिए जाएं। बहुत से वेशाग्रह बंद भी कर दिए गए किंतु परिणाम जो हुआ वो जरा भी हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं था उस क्षेत्र के सैनिकों में सिफिल रोगियों की संख्या और भी बढ़ गई। सेनापति रैंगल ने 1848 में अपील की कि बंद फिर खोल दिए जाएं। तब से जर्मनी तथा यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में कभी कानूनों की एकदम बढ़ती और कभी एकदम घटती होती रही कभी तो पुलिस इस गंदगी की सफाई पर कमर कसकर वेशाग्रहों को बंद करने में जुट पड़ती और कभी पुलिस द्वारा नियुक्त गिनी चुने डॉक्टरों की निगरानी में इन्हें फिर जल्दी जल्दी खोलने की जरूरत आ पड़ती है। ब्रिटेन का अनुभव खास दिलचस्प है इंग्लैंड का नंबर उन सभी देशों में सबसे आखिरी था जिन्होंने के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाने की जरूरत महसूस की इसका कारण केवल अंग्रेजों का अन पना नहीं था खास कारण यह था कि ब्रिटेन के चिकित्सकों ने यूरोप में किए गए प्रयोगों का बड़ी तत्परता से अध्ययन किया था और वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये प्रयोग कारगर नहीं होंगे फिर भी जून 1866 में कुछ नौसेना और फौजी केंद्रों में छुआछूत की बीमारियों को कुशलता से रोकने का कानून पास हुआ इसे आमतौर पर छुआछूत की बीमारी को रोकने का कानून कहते थे कानून ने पुलिस को अधिकार दे दिया कि वो औरतों की जरूरी तौर पर डॉक्टरी जांच करवाए और जरूरत समझे तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दे इस कानून से कुछ ही दिनों में सिफलिस रोग नाविकों और फौजियों में बहुत कम हो गया पर न जाने क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आठ साल बाद इस कानून को रद्द कर दिया प्रथम महायुद्ध से कुछ ही दिनों पहले सुप्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टर सर विलियम ओसलर ने ब्रिटेन के कुछ जाने माने डॉक्टरों के दस्तखतों ऐसी टाइम्स अखबार में एक खत छपवाया इस खत में इंद्रिय रोगों की बढ़ती के प्रति चेतावनी दी गयी थी इसे पढ़कर ब्रिटिश जनता चौंक पड़ी अंग्रेजी भाषा में छपने वाला यह पहला वक्तव्य था जिसमें जिसमे रोग का साफ साफ नाम लिया गया चेतावनी के फलस्वरूप ही सरकार ने इंद्रिय रोगों संबंधी सिडेनहम रॉयल कमीशन की स्थापना की थी इस कमीशन ने युद्ध के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश की उसने ऑसलर की बातों की पुष्टि की ब्रिटेन की दस शहरी जनता सिफिलिस रोग से पीड़ित थी से पीड़ितों की संख्या और भी ज्यादा थी ब्रिटेन के लगभग तिरसठ हजार निवासियों की हर साल सिफिलिस से मौत होती थी। शहर से मरने वालों के मुकाबले से मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा थी। आज भी हालत करीब करीब वैसी ही है इंद्रिय रोगों के विरुद्ध वैज्ञानिक संघर्ष के क्रमिक विकास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस बात पर अचंबा किए बिना नहीं रह सकता की कुछ ही दिनों पहले तक इंद्रिय रोगों के बारे में आम जनता कतई कुछ नहीं जानती थी इंद्रिय रोगों के खिलाफ वैज्ञानिक उपायों को अपनाने में समाज ने क्यों इतनी देर की आज के विशेषज्ञ इसका सारा दोष सामाजिक ढकोसले धर्म या थोथी बड़पन भावना पर मढ़ते हैं सच्चाई ये है कि इंद्रिय भोग संबंधी तमाम बातें लोगों को चिकित्सा के वैज्ञानिक विकास के बहुत दिनों बाद तक नहीं मालूम थी इस बात में विश्वास जरा कम होता है कि मानव जाति को ये मालूम हुए बहुत थोड़े दिन हुए हैं कि मानव जन्म इंद्री भोग से होता है पर यह बात बिल्कुल सच्ची है यूनानी सभ्यता के विकास से पहले स्त्री के गर्भ धारण करने का श्रेय भगवान की माया को दिया जाता था किंतु यूनानी दर्शन शास्त्रियों जिनकी बुद्धि और क्षमता को बाद के इतिहासकारों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर है की पहुंच सिर्फ यहीं तक हुई थी कि स्त्री के गर्भ धारण करने का श्रेय भगवान की माया को ना होकर स्त्री को है हिपोक्रेटीज ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना मनुष्य की प्रकृति जो कि ईसा से लगभग 400 वर्ष पहले लिखी गई थी में कल्पना की थी कि पुरुष और स्त्री में बीज मौजूद रहते हैं हालांकि गर्भ धारण करने और स्त्री के रजस्वला होने की बातों में वो अस्पष्ट रहा अरस्तु ने मनुष्यों और पशुओं की क्रिया की तुलना की किंतु मध्य युग में ऐसी बातें कहना अधर्म पूर्ण ठहराया जाता था उस काल में मनुष्य को अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ माना जाता था पश्चिमी विज्ञान के विकास के बहुत पहले ही चीनियों ने इस दिशा में बहुत प्रगति की उन्होंने पुरुष और नारी के तत्वों पर काफी सोच विचार किया वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे की अपने आप न तो पुरुष न स्त्री शिशु को जन्म दे सकते हैं उनके पास ऐसे शब्द भी थे जिनसे हम गर्भाशय और वीर्य का अर्थ निकाल सकते हैं वे जानते थे कि स्त्री का रजस्वला होना और स्त्री का गर्भवती होना दो अलग अलग चीजें हैं। मध्य युग के पूरे दौर में जीवन के इस आधार तत्व से मनुष्य एकदम अनभिज्ञ रहे इंद्रियों के बारे में सहज सत्य जानने और खोजने का स्थान अंधविश्वास टोनू टूट को जंतर मंतर और झाड़ फूक ले लिया था हम याद रखें कि उस काल में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि शिशु का जन्म शारीरिक क्रिया से संबंधित है सोलहवीं शताब्दी में लिबेन हुक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया किंतु एक सौ बरस के बाद ही वो समान जुटाया जा सका जिससे छोटी चीजें बड़ी दिखाई पड़ती तभी लिबेन हुक के चेले हैम ने शुक्र कीटों का पता लगाया इस बीच लिबेन हुक के एक दूसरे चेले ग्राफ को रज अंडों का पता चला गर्भधारण के सिलसिले में अब एक सही सिद्धांत का निरूपण संभव हो सका फिर भी शुक्र कीटो के गतिवान होने का पता सौ साल बाद ही चला इसका पता लगाने वाला था स्पाल पिछली शताब्दी में ही हर्ट विग्ने ऐतिहासिक प्रयोग किया था जिसमें रज अंडों में शुक्र कीटो का प्रवेश देखा गया प्रागैतिहासिक काल से 1875 तक गर्भधारण के ज्ञान के बारे में मानव जाति निरय अंधकार में थी इस बात का जोर देकर बताने की जरूरत है कि 1875 से ही हमें ये मालूम हुआ कि किस तरह मनुष्य तथा दूसरे जीवों का जन्म होता है इंद्रियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मानव जाति को कितने टेढ़े मेढे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है अब ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं इंद्रिय रोगों से हम सफलतापूर्वक नहीं लड़ सके तो इसका कारण ये था कि इंद्रियों के बारे में हमारा ज्ञान ही अपूर्ण था हम विचित्र अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं के शिकार बने हुए थे संक्षेप में इंद्रिय रोगों के खिलाफ संघर्ष लगभग तीन साल पहले शुरू हुआ शुरू में यह संघर्ष वैज्ञानिक आधार पर नहीं चलाया गया था जो जो सिफलिस के भयानक दुष्परिणामों का पता चलने लगा त्यों त्यों उसके निवारण के उपाय खोजे जाने लगे थोड़े दिनों बाद ही पता चला कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाने का दारोमदार मदार पर है व्य के बाजार की बदनामी बड़ी तेजी ऐसी बढ़ी हालाकि कई बरस तक वेशाग्रह समाज के लिए आवश्यक माने जाते थे वे विचार पर पहले पहल हमला बोला चिकित्सा ने फिर धर्म ने और फिर कानून ने किंतु 200 साल तक अनैतिकता के खिलाफ संघर्ष बहुत ही ढीला ढाला और असफल रहा फिर आया सरकारी निगरानी का युग वर्जित मोहल्लों की स्थापना हुई और किसी हद तक वहां डॉक्टरी कंट्रोल लागू किया गया इसी समय सौदागरी में वृद्धि हुई और व्यभिचार पर इसका भारी असर पड़ा औरतों की भी सौदेबाजी शुरू हो गई। बड़े नियमित ढंग से व्यभिचार के लिए औरतें तैयार की जाने लगी व्यभिचार के ठेके चलाने वाले मनमाना मुनाफा कमाने लगे इस व्यापार की रोकथाम की कोशिश कानून ने की पर इससे मुनाफा इतना होने लगा कि कानून को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा अस्तु व्यभिचार के खात्मे का आंदोलन शुरू हुआ नए नए कानून पास हुए अधिकांश देशों में इस काम के लिए पुलिस के खास दस्ते नियुक्त किए गए चिकित्सकों ने इंद्रिय रोगों के खिलाफ दुगने जोर से प्रचार शुरू किया गिरजाघरों में व्यभिचार के खिलाफ धुआंधार भाषण दिए जाने लगे उद्देश्य था व्यभिचार को खत्म करना किंतु अज्ञान और मूर्खता ने इस आंदोलन को असफल बना दिया उन्नीस तक पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में सिफलिस और गिनोरिया का जिक्र करना तक असभ्यतापूर्ण माना जाता था पहले महायुद्ध के बाद यह आंदोलन अपनी ही कमजोरी की बदौलत ठंडा पड़ गया व्यभिचार और इंद्रिय रोगों की अब हर देश में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती होने लगी अस्तु इस बात का दृढ़ प्रयत्न शुरू हुआ कि इनके खिलाफ संघर्ष को विज्ञान पर आधारित किया जाए डॉक्टरी अखबारों और सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में इन रोगों से पीड़ितों की सैकड़ों रिपोर्टें निकलने लगी पर जलवादी अधकचरे विज्ञान के कूड़ा करकट के नीचे अनैतिकता की व्यापक समस्या तथा प्रेम विवाह और परिवार संबंधी सभी प्रश्न दब गए व्यविचार विरोधी सभी कामों पर मनोविश्लेषण का रंग चढ़ गया पाप को उचित ठहराने वाले नए सिद्धांतों की रचना भी की जाने लगी किसी किसी सिद्धांत को तो डॉक्टरी समर्थन भी प्राप्त हो गया फिर भी इस प्रश्न का कोई उत्तर न मिल सका कि महिलाएं अनैतिक क्यों कर हो जाती हैं। दूसरे देशों में व्यभिचार के बारे में भोड़ी से भोड़ी बातें बड़ी गंभीरता से कही गई हैं। नीचे हम चंद मिसालें पेश करते हैं इन्हें आपने सुना भी होगा पहला व्यव्याए बड़ी नीचे चरित्र वाली औरतें होती है इसलिए हम तब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक वैज्ञानिक ढंग से हम स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ नारी को जन्म नहीं देते या जब तक धार्मिक पुनरुत्थान मानव जाति का उद्धार नहीं करता दूसरा पुरुष का स्वभाव ही होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वो एक से अधिक स्त्रियों की मांग करे इसलिए व्यभिचार का अंत कर सकना असंभव है तीसरा ये की व्यभिचार को फैलाने की जिम्मेदारी पुरुषों पर ही है इसलिए व्यभिचार का अंत तभी हो सकता है जब पुरुष कसम खा कि कभी व्यभिचार का समर्थन नहीं करेंगे चौथा यह कि बहुत सी बदचलन औरतें पहले बड़ी सच्चरित लड़कियां थीं। बुरे सामाजिक प्रभावों ने उन्हें बिगाड़ दिया अस्तु व्यभिचार की दवा हमारे घरों और मंदिरों में मौजूद है पांचवी बात ये कही गयी की व्यविचार अनंत काल तक कायम रहेगा क्यूँकी ऐसी औरतें अनंत काल तक कायम रहेंगी जो जिंदगी की मौज की लहरों में हमेशा तैरती रहना चाहती हैं। छठवा ये की करीब करीब सभी व्यविचारी औरतें मिलों फैक्ट्रियों में काम करने वाली होती हैं। इसलिए व्यविचार के खात्मे का एकमात्र उपाय यही है कि मिलों फैक्ट्रियों में औरतों की भर्ती बंद कर दी जाए सातवीं बात ये कही गई कि व्यविचार की ओर प्रायः वे लड़कियाँ झुकती है जो अविवाहित माताएं बनने का अपमान झेल चुकी होती है आठवा ये की अनैतिक महिला की चेतना में अवश्य ही एक ना एक प्रकार का विकार होता है इसलिए कुछ व्यविचारी औरतों को तो जरूर ही मनोविश्लेषण की सहायता से सुधारा जा सकता है इन अंतर विरोधी आधी झूठी आदि सच्ची बातों के पवाड़े से हम क्या लाभ उठा सकते हैं कुछ नहीं कोई ताजुब नहीं कि अनैतिकता के खिलाफ कानून बनाने वाली संस्थाएं अपना सिर टकरा हार गयी कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सका क्योंकि हर कानून का डटकर विरोध किया गया। कुछ ही साल पहले पॉल दी क्रीफ नामक सज्जन ने पुरुषों की एक पत्रिका में लेख लिखकर कर की ओर नया नजरिया पेश किया था इस लेख में एक ऐसे रसायन की मौजूदगी की बात कही गई थी जिसके इस्तेमाल से औरतें गर्भ व इंद्रिय रोगों दोनों का ही निरोध कर सकें। अर्थात ये दवा औरतों के लिए मातृत्व के सुख भोग को तो संभव बना देगी पर मातृत्व के दुखद फलों का भय नहीं रहेगा न तो बच्चा पैदा होगा और न ही इंद्रिय रोग होने का डर रहेगा ये दवा कुछ और नहीं श्री क्रीफ महोदय की कल्पना की उपस्थिति किंतु ऊपर पेश की गई बातें असंभव नहीं है ऐसी दवा के लिए काफी डॉक्टरी खोजबीन जारी है जो गर्भ निरोधक भी हो और जिससे इंद्रिय रोगों के विनाश में भी मदद मिले यद्यपि अभी तक ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं है अनेक वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी दवा की खोज अनैतिकता की समस्या को हल कर देगी क्या हम इससे सहमत हो सकते हैं उत्तर देने के लिए गंभीर चिंतन की जरूरत नहीं इंद्रिय रोगों का भय और गर्भवती कर दिए जाने का भय ऐसी दो चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से व्यविचार की रोकथाम किए हुए हैं। इन्हीं दोनों भयों के कारण अधिकांश लड़कियाँ और पुरुष व्यभिचार ऐसी बचने का यत्न करते हैं इन भयों का खात्मा अनैतिकता को अत्यधिक बढ़ा देगा आज पाप उसी मात्रा में बढ़ रहा है जिस मात्रा में इंद्रिय रोगों से बचने और संतति निग्रह के तरीकों का ज्ञान आम लोगों में फैल रहा है ये संभावना सोवियत रूस को छोड़ करीब करीब सभी जगह मौजूद है सोवियत रूस में विज्ञान का उद्देश्य बीमारों और अवैध पैदाइश के बच्चों के आंकड़े इकट्ठा करना भर नहीं था उसका उद्देश्य कहीं ज्यादा नैतिकता था उसका उद्देश्य था मानव जाति को सुधारना तो साथियों सहकारियों पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान की चौदहवीं कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था अनूठा प्रश्न पत्र इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आप सुनेंगे एक नया अध्याय औरतों के क्रय विक्रय के खिलाफ संघर्ष तो आज के लिए बस इतना ही फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर